माँ की बातें श्री श्रीचंद्र श्री घटक सन 1913 सौ ईस्वी में माघ अष्टमी के दिन श्री श्री के की आज्ञा पाकर अपनी पत्नी और विधवा बहन को माँ के श्री चरणों में कृपा प्राप्ति के लिए ले आया उसी दिन माँ ने दोनों को दीक्षा दी पत्नी ने माँ से पूछा था माँ मेरी शिव पूजा करने की इच्छा होती है क्या मैं कर सकती हूँ इसके उत्तर में माँ ने कहा था अभी तो तुम छोटी हो नहीं कर पाओगी बाद में समय आने पर मुझसे सीख लेना और शिव पूजा करना अभी सास ससुर की सेवा करो माँ ने मेरी बहन की प्रशंसा करते हुए कहा था उसका मन खूब अच्छा है हम लोग आम ले गए थे उस समय आम महंगे मिल रहे थे माँ ने आम देख कहा था इतने महंगे आम लाने की क्या जरूरत थी और फिर ये आम अभी खाने में भी अच्छे नहीं हैं खट्टे हैं सन 1913 सौ ईस्वी में जन्माष्टमी की छुट्टी में हम लोग कुछ गुरुभाई मिलकर देराम बाटी गए साथ में एक गुरुभाई का छोटा पुत्र भी था शाम को कोवालपाड़ा मठ में पहुँचे क्योंकि हम लोगों के पास छुट्टी का समय कम था अतः उस मठ में लोगों के रोकने बावजूद हम लोग उसी रात जयराम बाटी के लिए चल पड़े रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी चारों ओर घोर अंधकार सारा रास्ता कीचड़ से परिपूर्ण इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए हम लोग जयराम बाटी पहुँचे हम लोगों के पहुँचते पहुँचते रात बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए माँ को खबर नहीं दी गई अगले दिन सुबह जब हम लोग माँ को प्रणाम करने गए तब माँ ने सारा वृत्तांत सुनकर हम लोगों की भर्सना करते हुए कहा बेटा ठाकुर ने तुम लोगों की रक्षा की है अंधेरे में इतनी वर्षा कीचड़ में न जाने कितने सांपों को कुचलते हुए आए हो तुम लोगों के इस तरह से यात्रा करने से मुझे कष्ट होता है इस तरह जिद में चल पड़ना ठीक नहीं हम लोगों ने कहा माँ तुम्हें देखने के लिए मन अत्यंत व्याकुल हुआ था और फिर हम लोगों के पास छुट्टी भी कम थी इसीलिए इतनी जल्दबाजी करनी पड़ी माँ तुम लोगों की तो ऐसी इच्छा होगी ही लेकिन इससे मुझे कष्ट होता है निवेदिता बालिका विद्यालय की भूतपूर्व प्रधान संचालिका सुश्री सुधीरा दीदी तब जयराम बाटी में थी उसी दिन दोपहर में माँ ने मुझे बुलाकर कहा देखो सुधीरा तुम लोगों के साथ विष्णुपुर तक जाएगी खूब सावधानी से जाना उसकी गाड़ी को अपनी दोनों गाड़ियों के बीच में रखना तुम लोग मेरे अपने लोग हो मेरे बेटे हो मैं हाँ वैसा ही करेंगे माँ तुमने जैसा कहा है ठीक उसी तरह से ले जाएंगे। रात में भोजन के समय माँ हम लोगों के पास बैठकर बातचीत करने लगी उसी समय उस छोटे लड़के की दीक्षा की बात चली तो माँ ने कहा अभी तो बिल्कुल बच्चा है शौच कर धो नहीं पाता उम्र सात आठ वर्ष की इतनी जल्दी क्या दीक्षा होती है लड़का भक्त है दीर्घायु हो भक्तदास बने फिर मुझसे बोली उसका भात शांत दो मैंने बातों बातों में कहा माँ हम लोग जिस किसी के यहाँ खाते हैं इससे कोई हानि होती है क्या माँ श्राद्ध का अन्न खाने को ठाकुर विशेष रूप से मना करते थे उससे भक्ति की हानि होती है सभी कर्मों से यज्ञेश्वर नारायण की पूजा होती है फिर भी वे श्राद्ध का अन्न खाने से मना करते थे मैंने पूछा आत्मीय स्वजनों के श्राद्ध में क्या करेंगे माँ आत्मीय स्वजनों के श्राद्ध में बिना खाए कैसे चलेगा अगले दिन दोपहर को लगभग दो बजे मैं माँ के दर्शन करने गया माँ अन्यमनस्क भाव से जमीन पर ही बैठी थी इसी वर्ष ही सभी कुछ अभी कुछ दिन पहले दामोदर नदी में भयानक बाढ़ आई थी माँ ने पूछा बेटा बार से क्या लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है मैंने अखबारों से और लोगों के मुंह से जो भी सुना वह उन्हें बताने लगा माँ ने अत्यंत एकाग्रता से सुना और फिर रूंधे गले से बोली बेटा संसार का भला करो ना कि यह बात सुनकर मन ही मन उनके इस विराट विग्रह के सेवाधिकार की प्रार्थना कर कमरे से बाहर निकलते समय प्रणाम करते हुए मैंने सुना माँ स्वगत ही कह रही है केवल रुपया रुपया रुपया माँ के मुँह से रुपया रुपया सुनकर मैं सिहर उठा लगा कि माँ ने मेरे भीतर भावों का अधिक्य देख कर ही यह बात कही थी माँ ने तुरंत मेरी ओर देखकर कहा नहीं बेटा रुपये की भी ज़रूरत है अब यही देखो ना, काली मामा केवल रुपया रुपया करता रहता है